दुर्गा सप्त प्रथम अध्याय मधुकैटव की उत्पत्ति नमच चंडिकाए मेधा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैट वध का प्रसंग सुनाना मार्कंडे जी बोले सूर्य के पुत्र सावर्णी जो आठवें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो सूर्य कुमार महाभाव ने भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वह सुनाता हूँ पूर्वकाल की बात है स्वरोचिस् मनवंतर में सुरस नाम के एक राजा थे उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे कोला विध्वंस राजा उनके शत्रु हो गए सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे फिर भी राजा सूरथ उनसे परास्त हो गए वह युद्ध भूमि से अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा उन प्रबल शत्रुओं ने फिर राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया राजा का बल क्षीण हो चला था इसलिए उनके दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया दिया सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था इसलिए वह शिकार के बहाने घोड़े पर सवार हो अकेले ही वन में चले गए वहां उन्हें मेधा मुनि का आश्रम दिखा जहां हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे मुनि ने उनका सत्कार किया वह आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे फिर उन्हें अपने नगर की चिंता हुई जिसका उनके पूर्वजों ने पालन किया था वह सोचने लगे कि पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्री नगर की रक्षा धर्मपूर्वक करते होंगे या नहीं सदा मध की वर्षा करने वाला मेरा प्रिय हाथी शत्रुओं के अधीन न जाने क्या कष्ट भोगता होगा सदा मेरे पीछे पीछे चलने वाले नौकर निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे मंत्रियों के फालतू खर्च में मेरा खजाना खाली हो जाएगा सूरत ने एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देख पूछा भाई तुम कौन हो यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है तुम क्यों शोकग्रस्त दिखाई देते हो राजा सूरज के प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से प्रणाम करके कहा राजन मैं धनियों के कुल में वैश्य हूँ मेरा नाम समाधि है मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मेरा सारा धन छीनकर घर से भगा दिया है इसलिए दुखी होकर मैं वन में आया हूँ यहाँ रहकर मुझे इस बात की भी सूचना नहीं कि मेरे पुत्र स्त्री और स्वजन कुशल से हैं या नहीं राजा ने कहा जिन लोभियों ने धन के कारण तुम्हें निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह का बंधन क्यों है वैसे बोला आपकी बात यह सही है किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा जिन लोगों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया ऐसे कठोर परिजनों के प्रति भी मेरे मन में न जाने क्यों इतना स्नेह है फिर मारकंडे जी ने कथा सुनाते हुए कहा ब्रह्मण उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए मुनि को आदरपूर्वक प्रणाम कर वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया राजा ने कहा भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरा चित्त मेरे अधीन नहीं है जो राज्य और धन मेरे हाथ से चला गया है उसकी चिंता अब तक बनी हुई है और अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है यह समाधि नामक वैश्य भी परिजनों द्वारा अपमानित करके घर से भगा दिया गया है स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी यह उनके प्रति अत्यंत स्नेह रखता है इस प्रकार यह वैश्य तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं हे महाभाग उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में ममता नित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है अज्ञानी मनुष्य की तरह हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है ऋषि बोले महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं यह सत्य है कि मनुष्य समझदार होते हैं किंतु केवल वे ही ज्ञानी नहीं होते पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है इन पक्षियों को तो देखो ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के लिए पाया जाता है लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की अभिलाषा करते हैं और ऐसे ही मोह में पड़े रहते हैं यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर के युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की योग निद्रा रूपा भगवती महामाया है उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महामाया देवी प्राणियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु होता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है राजा ने पूछा भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है ब्रह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ महर्षे उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ ऋषि बोले राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथापि वह अनेक रूपों में प्रकट होती है वह मुझसे सुनो यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है